आज मैं आप लोगों को श्रीमती मेरी जोसफ जी से लिखा गया पुस्तक महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी सुनाऊंगी पहला भाग दूरदेश पोलैंड में बहुत पहले के वारसा नगर में सर्दी की एक शाम थी मारिया अपने भाइयों और बहनों के साथ आग के सामने बैठी थी और उसके पिता उन्हें एक कहानी सुना रहे थे मेरी भी इच्छा है कि मैं पढ़ सकूं। मारिया ने अपने आप सोचा इस तरह मैं बहुत कुछ सीखूंगी और सीखना बहुत अच्छी बात है मारिया ने दूसरे बहुत तरीकों से सीखा था वह जो भी देखती और सुनती थी उन सभी पर बहुत ध्यान देती थी और स्वयं से बहुत सवाल पूछती थी उसके माता पिता शिक्षक थे उसके पिता विज्ञान के प्रोफेसर थे और उसकी माता लड़कियों के लिए एक निजी विद्यालय चलाती थी शायद इसी कारण सीखने की इच्छा उसमें थी उन दिनों पोलैंड रूस देश के के अधीन था। मारिया पिता एक देशभक्त थे इसलिए उनको यह अच्छा नहीं लगता था वह अपनी इस भावना को छिपाने की कोशिश करते थे लेकिन रूसी सिपाहियों को इसका पता लग गया और उनको सजा दी गई सिपाहियों ने उनका पैसा कम कर दिया और उनका दर्जा भी नीचा कर दिया। परंतु मारिया के पिता ने कभी हार नहीं मानी मारिया ने भी कभी हार नहीं मानी सीखने की उसकी इच्छा तब और भी गहरी हुई जब उसे पता लगा कि रूसी लोग नहीं चाहते कि पोलैंड के लोग अपना इतिहास जानें। दिन जब वह स्कूल की खिड़की से बाहर देख रही थी तब उसने एक सिपाही को स्कूल की तरफ आते हुए देखा वह यहाँ आ रहा है जल्दी करो अपने इतिहास की किताबें छिपा दो वह डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई लड़किया किताबों को जल्दी जल्दी छिपाने लगीं तो पावो के टकराने और लड़कड़ाने की आवाज होने लगी सिपाही जल्दी ही दरवाजे पर आ गया उसने अध्यापक से कहा कि वह एक विद्यार्थी को रूस के शासक जारंग के नाम दोहराने को कहे मारिया ने सब नाम बता दिए क्योंकि वह बहुत होशियार थी और उसकी याददाश्त अच्छी थी सिपाही को तसल्ली हो गई और वह जल्दी ही वापस लौट गया